राधिका में की निष्कृति करने के लिए के रूप में राधिका का दिया है केवल मात्र करा दिया व्यवहार अभी छाया को दिखा दिया गया है साक्षात नहीं, है। नहीं। दुण दुण दुण दुण सकता आते ने श्री भैया इनके पास में आकर के ये कहा कि हो हैं और है काम करो करो अपनी अपनी का जल्दी से विवाह विचार कर। करके श्री ब्रज के जितने भी गोप थे उनने अपनी छोट छोटी छोटी बालिकाओं का जल्दी से कृष्ण के साथ उस समय गोपों के साथ में विवाह कर दिया परतु जिस समय विवाह किया उस समय ये मूल गोपियां नहीं हैं छाया गोपियां हैं क्योंकि विवाह में तो पाणी ग्रहण इत्यादि क्रिया भी होगी स्पर्श किया जाएगा ये जो बृज गोपी का है इनके श्रीअंग का स्पर्श श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा कर नहीं सकता है यदि कोई दूसरा करेगा तो या तो वो भस्म हो जाएगा इनके अनुमति के बिना या ये अंतर्धान हो जाएंगे परंतु विवाह करा देने पर उत्कंठा और बढ़ेगी, रोग तो बढ़ेगी और प्रीति की अतिशयता बढ़ाने के लिए क्योंकि परकीय भाव में ही रस्ता उत्कर्ष है उस आस्वाद को प्राप्त कराने के लिए लीला शक्ति पर भाव स्थापित करना चाहती हैं और भाव से में इन गोपियों की और बढ़ाना चाहती हैं है भाव कल्पना में हो नहीं सकता है फंतासी में हो नहीं सकता है फेंटासी में उसे कहीं व्यावहारिक रूप में सिद्ध करना है लोक व्यवहार में अर्था लोक व्यवहार में सिद्ध करने के लिए जब विवाह का अवसर आया उस समय छाया गोपियों को प्रकट कर दिया और छाया गोपियों के साथ में जितने भी गोप थे उन गोपो का पतिम गोप बालकों का उनका विवाह संपादित हो गया और जगत में प्रसिद्धि हो गई कि इन गोप का इस बालक के साथ में विवाह हुआ है तो इनके पतिम मन्य गोप हो करके भी विराजमान हुए जो मूल गोपियां हैं श्री राधिका इत्यादि उनको ये कहीं पता ही नहीं है कि हमारे विवाह हो रहे हैं तो छाया गोपियों के हो रहे थे इनको पता ही नहीं है इनको कहीं योग निद्रा में शयन करा दिया लीला शक्ति ने अब सारा संसार जितना भी गांव है वो सब ये कह रहा है कि अरे ये लाली तो बाकू ब्याही है ये लाली तो बाकूब ब्याही है ऐसे जगत में प्रसिद्धि हो गई अब ये इनकी समझ में नहीं आई ये कैसे कह रहे हैं हमारा ब्याह तो हुआ नहीं है। हमको तो ध्यान है नहीं परंतु जिससे पूछे वो यही कहे नहीं नहीं हमारी आंखों के सामने तेरा ब्याह हुआ है अब जब सब लोग कह रहे हैं तो एक झूठ को यदि सो जने बोले तो वो भी सत्य हो जाती है तो इन बालिकाओं ने तब से ये मान लिया कि हमारा विवाह हो चुका है और इनमें यथार्थ में केवल कल्पना में नहीं यथार्थ में लोक व्यवहार में इनके साथ में लोगों को वेद की मर्यादाएं खड़ी हो गई एक दीवार खड़ी हो गई समाज भी इनको अंध से मिलने के लिए श्री कृष्ण के से मिलने के लिए रोके और जो वेद शास्त्र हैं, उनकी मर्यादा में भी इनको रोका जाए तो लोक और वेद इन दोनों की मर्यादाओं में वायमान जब इनमें उत्पन्न हो गई तो ये फिर भी स्वाभाविक श्री जैसे कस्तूरी और कस्तूरी की गंध अलग नहीं है ऐसे राधा कृष्ण ये तो अलग है नहीं कोई भी गोपी और कृष्ण ये अलग है नहीं इसलिए गोपियां तो श्री कृष्ण से मिलेंगी ही अतः किसी न किसी प्रकार से ये कृष्ण से मिलती हैं, जब मिलती हैं और यदि समाज और लोक के द्वारा समाज की दृष्टि से सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से और धर्मशास्त्र की दृष्टि से इनके मिलन में यदि समाज बाधा उत्पन्न करता है तो ये से बाधाओं को न मानते हुए ये तो कृष्ण से मिलती हैं अब बाधाएं कहीं बढ़ न जाए उनका समाधान श्री योग माया ही कर देती हैं जब श्याम सुंदर बंशी बजाते हैं और ये गोपिकागढ़ वंशी की आवाज सुनते ही घर के सब काम दस काम छोड़कर के दौड़ करके जाती हैं उस समय ता पतिभिर बंधु भी इनके पति पुत्र भाई बंधु ये सब इनको रोकना चाहते हैं परंतु तो ये रुकती नहीं है कहीं भी बाधा नहीं डाले रासमंडल में नहीं पहुंचाए इनके पीछे जाते जाते इसलिए योग माया शक्ति उस समय एक लीला करती हैं इन गोपियों की छाया रूप गोपियों को लौटाता हुआ दिख दिखा देती हैं तो पतिम गोप ये समझते हैं कि लो हमारी बधु कितनी शुशील हैं लो हमारे पर, हमारे रोकने पर पर मना करने पर कि मत जाओ देखो लौट करके आ रही हैं बड़ी अच्छी बात है घर में रहें आराम पूर्वक ऐसा कह करके जब ये घर में घुसी हैं तो घर की देहरी को ही प्रणाम करके इनके पति गोप लौट जाते हैं और इस प्रकार मूल गोपी श्री कृष्ण के साथ में मिलती है छाया गोपी घर में निवास करती है छाया गोपी का भी कभी भी पतिम गोप उनका स्पर्श नहीं घर में जो गोपी है उसके साथ में भी कभी भी पतिम गोप उनका संपर्क नहीं है उनका स्पर्श नहीं है घर में स्थिति मात्र को वे कल्याण करके मानते हैं वह इतने में ही संतोष हो जाते हैं जो छाया गोपी घर में है और जो मूल गोपी रास में है दोनों को ही ये पता नहीं है कि हमारी कोई छाया गोपी भी है इसलिए वे दोनों एक दूसरे को जानती नहीं है जब रास समाप्त होगा मूल गोपी लौट के घर में आएगी उस समय दोनों तो गोपी कभी भी मिलेंगी नहीं गोपियों का मिलन नहीं होगा छाया गोपी अंतरधान हो जाएगी और मूल गोपी मन में विचार करेगी बड़ा अच्छा हुआ मुझे किसी ने देखा नहीं है और वो आकर के जैसे श्री प्रातः काल के समय श्री निकु निकुंज मंदिर से आकर के श्री विश्वान नंदिनी अपनी शैया पर सो रही हैं अपने घर में सो रही है से ही सब गोपियां अपने अपने घर में जाकर के सो जाती है तो यह रस की एक अद्भुत रीति है तो छाया गोपी को भी पति का स्पर्श नहीं मूल गोपी को भी पति का स्पर्श नहीं छाया गोपी को यह पता नहीं और कृष्ण को भी पता नहीं कि इन गोपियों की कोई छाया गोपी घर में विद्यमान थी और इस प्रकार पर भाव बना रहता है अब इसी भाव के द्वारा रस का अत्यंत अत्यंत तो उल्लास हो रहा है अब ये यह अष्टकालीन लीला है ये लीला दो प्रकार की है एक लीला है गोष्ठ और निकुंज इन दोनों की मिली हुई लीला इस लीला को हम कहते हैं स्वारस की लीला अर्थात कभी गोष्ठ में जाएंगे कभी निकुंज में आएंगी और दोनों लीलाओं के कारण दोनों की सामाजिक परिस्थितियों के कारण जो प्रीति उत्पन्न होगी प्रीति जैसे बढ़ेगी वार्य के द्वारा या उसमें जैसे बहाने बना करके अपनी रक्षा की जाएगी इसी प्रकार यहां पर भी रक्षा करती रहेंगी ये तो ये है स्वारस की प्रीति स्वरस का मतलब है कि एक प्रवाह के समान नदी जैसे बह रही है नदी के प्रवाह के समान इसी प्रकार लीला बह रही है कभी घर में है कभी नुकुंज में है कभी वन में है कभी नवृत नुकुंज में है तो ये लीला बढ़ती हुई चली जा रही है एक नदी के प्रवाह के समान बह रही है एक चक्र के समान तो गोष्ठ से निकुंज निकुंज से निवृत्त नुकुंज निवृत नुकुंज से फिर कुंज कुंज से फिर गोष्ठ इस तरह से ये जो चक्र है वो चक्र चल रहा है अब एक दूसरे प्रकार की लीला भी है ये थी स्वारस की लीला अब दूसरे प्रकार की जो लीला है वो दूसरे प्रकार की लीला है उसको कहते हैं कहीं मंत्रोपासना मंत्रोपासनामयी लीला मंत्रोपासनामयी में, में लीला। एक ही स्थान एक ही परिकर एक ही भाव सर्वदा सर्वदा विराजमान रहता है तो मंत्रोपासना के भीतर जो अष्टकालीन लीला का पूरा चक्र घूम रहा है वहां पर नुकुंज मंदिर के बाहर श्री प्रियालाल नहीं आ रहे हैं बस गोष्ठ से नुकुंज में आ गए नुकुंज से कुंज में आ गए फिर गोष्ठ में ही चले गए वहां पर वे विराज रहे हैं वहां पर दूसरा कोई रस नहीं है माने दास और बात्सल इन तीनों परिकरों का वहां पर प्रवेश नहीं है केवल मधुर रस का पर है सखीगणों ने ही अब ये श्री महावाणी जी की जैसे रस पद्धति है उस रस पद्धति को जो मंत्रोपासना में ये रसपद्धति है उसको बता रहे हैं कि वहां पर निकुंज में ही श्री प्रियालाल जागे निकुंज में ही जो स्नान कुंज है श्रृंगार कुंज है जहां राजभोग कुंज है जहा शैन कुंज है उन्हीं कुंजों में ये विचर कर रहे हैं और श्री आठों याम सर्वदा कुंज के भीतर ही रहते हैं कुंज के बाहर वे नहीं आते तो वो लीला मंत्रोपासना कहलाएगी जहां पर एक ही रस पद्धति को अपना करके सर्वदा बिना दूसरे रसों का स्पर्श प्राप्त किए हुए एक ही रस सर्वत सर्वत विद्यमान है और उन निकुंज बिहारी के ही वैभव रूप में फिर श्री नंदनंदन स्वी विराजमान है तो नंदनंदन विश्व विश्व ये उनके ही एक दूसरे स्वरूप होकर के विराजमान है वे ब्रज लीला का समाधान करते हुए विराजमान है जो कुंज बिहारी है वे तो वही विराजमान है और श्री कृष्ण की जो अपूर्व शक्ति है वो शक्ति ही सारे कार्य को कर रही है ज्योति फुहारो कुंज को ब्रह्म महावाणी जी में कहा गया कि नुकुंज मंदिर से एक ज्योति का फुहारा प्रकट हो रहा है तो उस फुहारे का ही नाम ब्रह्म है और उस ब्रह्म के द्वारा सारी सृष्टि हो रही है श्री बिहारी बिहार को लाली लाल को नुकुंज के बाहर झांकने की जरूरत नहीं है उनकी शक्ति अपने आप सब काम करती हुई चली जाएगी राजा यदि सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही लेकर के बैठ ले, बैठा रहे तो क्या खास राज भोगेगा इसी चिंता में लगा रहेगा एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलेगी तो राजा क्या करता है बोले अपनी जितनी भी जिम्मेदारी है वो अपने मंत्रिमंडल को बांट देता है सबके अलग अलग डिपार्टमेंट है साब अपने आप संभाल रहे हैं राजा निश्चिंत हो कर के अपने राजपाट को राज्य के सुख को भोगता है ऐसे कुंज बिहारी विहार करते हुए विराजमान हैं उनके वैभव रूप श्री ब्रजेंद्र नंदन नंदनंदन वो कहीं ब्रज में भी उस समय विराजमान तो ये मंत्रोपासनामय लीला पद्धति हुई जहां पर श्रृंगार कृष्ण अलग हैं जहां पर बासल रस के कृष्ण अलग हैं, सक्ष रस के कृष्ण अलग हैं, और वे लीला का विस्तार करते हुए विराजमान हैं कभी कभी मिल भी जाएंगे तो मुख्य जो है वो मुख्य जो निकुंज बिहारी हैं, वे ही क्रीड़ा करते हुए विराजमान होंगे पास। तो उनकी भी अष्टकालीन लीला हो सकती है जैसे लहर नदी में भी आती है और लहर सरोवर में भी है सरोवर में जो लहर उठेंगे वो छोटी छोटी सी बीची उठेंगी वहां पर तरंग नहीं उठेंगे परंतु श्री ऐसे ही श्री नुकुंज मंदिर में भी श्री प्रियालाल का जागना फिर बैठना फिर अलसाना फिर नुकुंज मंदिर से सखियों के द्वारा उनकी प्रातकालीन मंगलाकालीन आरती की जा रही है उनकी स्तुति की जा रही है जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे निकुंज की में श्री सखीगण उनकी स्तुति कर रही हैं स्तुति करने के बाद में फिर श्री प्रियालाल दोनों पधारे स्नान कुंज में श्री प्रियालाल दोनों के बीच में छोटा सा पर्दा डाल करके उस समय श्री प्रियालाल कभी भी अलग नहीं हो भोजन शयन में भी भोजन स्नान में भी श्री प्रिया अलग नहीं वहां पर संग संग विराजमान है स्नान के समय भी थोड़ा सा पर्दा और ये ऐसे चंचल कि वहां पर भी झाक झाक करके ऊंचा शिवप्रिया जी के रूप माधुरी का दर्शन करना चाहे स्नान काल में भी तो ये ये चंचलता भी विराजमान तो ये स्नान भोजन उनमें भी अलग नहीं है भोजन के समय भी अलग नहीं है एक साथ भोजन एक साथ कभी जल केली करते हुए विराजमान है तो एक साथ कभी अलग अलग स्नान करा रहे हैं तो अलग अलग स्नान में भी कहीं संग संग विराजमान होकर के कुछ दूरी पास में ही विराजमान है ये हृदय में संतोष है तो ये दो तो तो प्रकार की पद्धति हुई एक हुई मंत्रोपासनामयी पद्धति जहां श्री निकुंज मंदिर उसके ही चारों ओर आठ सेवा कुंज हैं उन सेवा कुंजों में विभिन्न सेवाओं को ग्रहण करते हुए मंजरीगण सखीगण इनकी सेवा करते हुए पूरा अष्टयाम वहीं व्यतीत कर रही हैं और कुंज के वे बिहारी कुंज के बाहर कभी नहीं आते हैं इसलिए रसको ने कहा भोजन शयन बिहार करत राधा ललता की गोदी ललता जी की गोदी में ही भोजन शयन बिहार करते हुए ये विराजमान ये मंत्र हुई यहाँ पर भी लीला शक्ति नित्य नूतनता उत्पन्न करती है ऐसा नहीं है नित्य नूतनता नहीं है यहां पर भी उत्कंठा श्री प्रिया जी में लाल जी में मिलत मिलत मिलवते मिलते मिलते भी उत्कंठा है वहां पर भी प्रेम वैचित्य आने पर विरह है गलबइया दिए हुए हैं परंतु तो वहां पर भी विरह उत्पन्न हो रहा है जैसे श्री महावाणी जी में सोहले इत्यादि के द्वारा और जहां तो सहेली बड़ी सहेली इनके माध्यम से श्री प्रेम दशा में वहां पर भी विभिन्न लीलाओं का स्मरण और विरह का स्मरण हो रहा है और श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के कंठ को ग्रहण किए हुए हैं फिर भी व्याकुल होकर के कह रही हैं कि मिलाए री सखी से कि मुझे श्याम सुंदर से मिलाए देरी मिलाए देरी श्याम सुंदर से मुझे मिला दे मैं तेरी बलहारी जाऊं अति की गति सब है चुकी अत्यंत अति की गति जो पराकर्ष पराकाष्ठा हो सकती है विरह की वो हो गई है और विरह के वे सारे लक्षण भी उस प्रेम वैचित्य दशा में भावना में भी इनमें उदय हो जाते हैं और फिर जब होश आता है तो ऐसा लगता है जाने कितने समय के बाद में प्यारा मिला है तो ऐसे सोहने इत्यादि के प्रसंग में प्रेम ही वैचित्र्य उत्पन्न करके वैचित्र्य उत्पन्न करके वैचित्र्य वैचित्र्य दोनों उत्पन्न करके इन प्रियालाल को प्रेम में विफल प्रेम का आस्वादन कराता है तो ये मंत्रोपासनामयी उपासना हुई ंत यहां पर जो विरह इत्यादिक है वो केवल काल्पनिक है यथार्थ में स्थूल विरह नहीं है श्री नुकुंज मंदिर की जो उपासना पद्धति है ये मंत्रोपासनामयी उपासना पद्धति इस मंत्रोपासनामयी उपासना पद्धति में स्थूल विराह नहीं है वहां पर केवल भ्रम का बिर है वहां पर सूक्ष्म विराह है सूक्ष्म तात्पर्य है प्रिया जी का स्वभाव ही है कुटमित भाव को धारण करना तो वो सहज रूप में ही विराजमान है कुटमित भाव धारण किए हुए प्रिया निषेध मुख को धारण करके सहजी विराजमान है जहां पर अछन अछन पग धरत कुंजमग मग मगज रह आसमान दिमाग आसमान में सदा पामता उनमें विराजमान मदन महल माती ये आली और अ का जाने किसी दूसरे को ये नहीं जानती हैं और मदन महल श्री प्रेम महल में मतवाली ये दूसरों को नहीं जानती हैं अति मोहन सोहन मनमोहन हूं सो बचन ऐठ के ताने शाम सुंदर से सदा सीधे मुंह बात ही नहीं करें सदा टेढ़े बचन ही कहेंगे तो ये स्वभाव भी है रस का क्योंकि जहां पानी गहरा होता है वहां ही लहर पड़ती है वहां ही भवर पड़ती है तो वहां पर स्थूल मान नहीं है स्थूल बिरह नहीं है सूक्ष्म बिर है सूक्ष्म में भी कभी कभी अति सूक्ष्म है प्रिया जी के स्वभाव के कारण वामता कभी उन्नत प्रकट हो जाती है और इतनी बामता को देख करके कभी श्याम का प्रीति बढ़ती है और कभी निराशा का यदि भाव आ जाए श्याम में तो उस समय चेहरे के ऊपर थोड़ी सी रुखाई देखती है और रुखाई देखते ही श्री को ये लगता है हाय के प्यारे कहीं दूर चले गए और ऐसा विचार करके फिर विरह के वचन सखी से कहने लगती हैं और प्यारे जैसे सेवा करते हैं एक एक सेवा का स्मरण करती हैं वो सोहेले में बड़े सोहेले में उस लीला का सहेली और फिर सोहिला ये श्री महावाणी जी के दो बड़े महत्वपूर्ण रस्मय प्रसंग है इनमें पहले शिव प्रिया जी के बिरह का वर्णन और दूसरे में बड़ी सोहिली सहेली में फिर श्री प्रिया जो शाम सुंदर की एक एक सेवा का वर्णन करती हैं कि अरे बसंत पंचमी के दिन उन्होंने मुझे मेरा ऐसे पूजन किया होली के अवसर पर वे ऐसे खेलते हैं कभी नया पुष्प खिलता है तो वे ऐसे आनंदित हो जाते हैं चंदन यात्रा के ऊपर भी मेरा ऐसे श्रृंगार करते हैं वे नऊका खेला के अवसर पर नौका खंड में इस प्रकार नौका लीला करते हुए विराजमान है जाड़े में इस प्रकार शीत कुंज में हम लोग जो पधारते हैं उष्णु कुंज में इस तरह से जल विवहार करते हुए विराजमान बसंत में ऐसे होली श्री अः श्रावण के समय इस प्रकार अपूर्व रूप से कहीं हिडोला की लीला वे उत्पन्न हो रही है इस प्रकार विभिन्न लीलाओं का गायन करते हुए श्री प्रियालाल विराजमान श्री प्रिया अपने मुख से गायन करती हैं तो ये हुई हुत यहां पर मंत्रोपासना में भावना के कारण बेरह उत्पन्न हुआ है स्थूल बिह नहीं है सूक्ष्म विरह है और सूक्ष्म बिरह में भावना के कारण केवल बिरहा, बिरहा की कल्पना मात्र कर ली गई है यथार्थ में बिरहा नहीं है यथार्थ में नुकुंज मंदिर के बाहर कभी प्रियालाल आई आ ही नहीं रहे हैं परंतु तो जब बिरहा होगा स्थूल बिरहा होगा तो स्थूल विरह होने पर तब प्रेम का जितना उल्लास होता है वैसा केवल काल्पनिक बिरहा में नहीं हो सकता है इसलिए यथार्थ उल्लास को प्राप्त करने के लिए गोष्ठ और निकुंज इन दोनों से मिली हुई जो स्वारस की लीला है उस स्वारस की लीला का रसिक जनों ने वर्णन किया और यहां श्री भावना संग्रह में उसी स्वारस की लीला का वर्णन परंतु ध्यान रहे यहां पर भी अति स्थूल मान और अति स्थूल विरह दोनों ने अति दृढ़ मान वो यहां पर भी नहीं है अष्टकालीन लीला जहां है वहां पर शिवप्रिया का स्वभाव बिल्कुल मोम के समान है जैसे मोम को जरासी गर्मी लगी और फिर जहां चाहो वैसे मोड़ दो उसको उसी तरह से मोल्ड कर लो ऐसे ही शिवप्रिया में वामता आती है कठोरता आती है पर जल्दी से पिघल जाती है और शिवप्रिया अपनी बानता को बहुत जल्दी छोड़ देती हैं। तो विरह तीन प्रकार का एक विरा है अति स्थूल विरह यह भी समझ लेना चाहिए अति स्थूल विरह उसे कहेंगे जैसे श्याम सुंदर का मथुरा जाना यह अति स्थूल बिरा मथुरा गए हैं आप लौट करके जब आएंगे तब आएंगे बासठ पैसठ वर्ष की जब लीला हो जाएगी तब रायसु यज्ञ समाप्त होने पर फिर दंतवक्र शुषपाल दंतवक्र इनका वध करके दंतवक्र का वध करने के लिए श्री कृष्ण मथुरा आएंगे और तब ब्रिज लौट करके आएंगे लो तो साढ़े ग्यारह वर्ष के और फिर सठ वर्ष में इतने दिन में लौट करके आए यह है अति स्थूल बिरा अब एक दूसरा बिरा है वो है स्थल बिरह स्थूल बिरा कौन सा है बोले स्थूल विराह है जैसे श्याम सुंदर का गैया चराने के लिए जाना यही स्थूल है या श्री श्याम सुंदर का जैसे कुंज भंग होने पर अपनी अपने महल में जाकर के शयन करना श्री प्रिया जी अपने महल में आकर के शयन कर रही हैं अब कुछ देर के लिए तो अलग अलग महलों में हो गए अलग अलग महलों में शयन कर रहे हैं अपने अपने शैया भवन में शयन कर रहे हैं यह हो गया स्थूल बिरा तो अति स्थूल विरा स्थूल बिरा फिर सूक्ष्म विरा सूक्ष्म कभी मांग से उत्पन्न हो सकता है कभी गोत्र स्खलन से उत्पन्न हो सकता है कभी लीला में किसी कारण से श्याम सुंदर लुका छिपी में छिप गए हैं वो सूक्ष्म हुआ है उतने में व्याकुल हो रही है होरी की लीला में श्री श्याम सुंदर होरी में होरी युद्ध में हार गए और हार गए हैं तो योगी बनकर के विचरण कर रहे हैं राधे राधे बोलते हुए योगी रंग भीन आया अच्छा सिंगी नाद बजाया अब वो योगी बन करके डोल रहे हैं योगी रंग बाबर राधे राधे राधे बोले योगी सब संतोदा प्राणा सदर मल्लूक ने माना मल्लुकदास जी का बड़ा सिद्ध पद है लीला का तो योगी लीला का तो योगी बन करके डोल रहे हैं ये कहीं सूक्ष्म हुआ है और उस समय शिवप्रिया जी व्याकुल हो रही सूक्ष्म अति सूक्ष्म में भी बना रहेगा और कुंज उपासना में भी बना रहे नृत्य कुंज उपासना में बना रहेगा कुंज उपासना में भी वो बना रहेगा रहे तो इस प्रकार जो बराह है वो विरह चार प्रकार का हुआ फिर से दोहरा दे एक हुआ अति स्थूल में रहा माने पूर्व दूसरा हुआ स्थूल विराह जैसे गोचारण में श्यामचंदर का गमन तीसरा हुआ सूक्ष्म विरह जहां लीला में ही श्री श्यामचंदर अलग होकर के विराजमान हो रहे हैं वो सूक्ष्म विरा और एक है अति सूक्ष्म विरह जब नुकुंज के बाहर निकले हैं तो वहां पर अति सूक्ष्म विरह विराजमान है और उस अति सूक्ष्म विरह का ही हमारे श्री स्वामी जी महाराज ने श्री महावाणी जी में श्री हरिप्रिया जी ने इन लीलाओं का वर्णन किया वो अति सूक्ष्म विरह विराजमान है और अति सूक्ष्म विरह को भी प्राप्त कर रहे हैं अब इसी तरह से मांग वो मांग भी चार प्रकार का मांग भी हो गया ये रह जैसे चार प्रकार का ऐसे मान भी चार प्रकार का हो गया एक हो गया अति दृढ़ मान श्याम सुंदर उनके द्वारा कहीं श्री प्रिया जी का अपराध करके प्रिया जी की कुंज में ना आ करके आप चंद्रावली जी की कुंज में बधा दे और श्री प्रिया वे अपने आप को वंचित अपने आप को ठगा हुआ अनुभव कर रही हैं और खंडता नायिका भाव को धारण करके अत्यंत अत्यंत विकल हो रही है उस समय गुस्सा तो आएगी क्यों नहीं आएगी तब तो शाम सुंदर को अच्छी तरह से पूरी तरह से धो देंगे कठोर वचन जो है उनको वे विशेष रूप से वे अधीरा बन करके धीरा नायका नहीं बल्कि अधीरा बन करके श्याम सुंदर से कठोर वचनों को कह देंगे वो हो जाएगा अति स्थूल मान और जो मान सहज में मनेगा नहीं ऐसी स्थिति में श्याम सुंदर सब अपने प्रयास अपनी सारी संभावनाओं को खोल देंगे साम दाम भेद नति और तो और क्या ऊपर माने प्रतिमा ये पांच उपाय जो हैं उनको कर लेंगे जैसा कि रासलीला में अति स्थूल किया गया समझा रहे हैं प्रिया का मान इतना कठोर है कि सबधान बाईस पसेरी जैसा व्यवहार हमारे साथ में वैसा ही व्यवहार चंद्रावनी जी के साथ में और हमको बस सवधान बाईस पसेरी में एक साथ तोड़ रहे हो हमें कोई भावी नहीं दिया जा रहा है ये कहां की बात है और ये मान धारण करके शिव अत्यंत अत्यंत कठोर मान धारण करके विराजमान हो जाएं और शाम सुंदर शाम कर रहे हैं समझा रहे हैं फिर दाम कभी माला बना करके कभी जूला बना करके प्रिया आओ तुम्हारी बेनी सजानू और प्रिया उतार करके फेंक रही है नहीं चाहिए हमारे तो हमें तुम्हारी माला या माधव दूर जाओ दूर जाओ लो तो शाम नहीं दाम नहीं दंड का तो कोई प्रसंग है ही नहीं रस में भेद किसी तरह से ललता से इनको अलग किया जाए ललता को मनाने का प्रयास कर रहे हैं भेद कभी प्रणति मान सबसे ज्यादा कहीं पूरा होगा तो कहाँ होगा बोल मान का की समाप्ति होती है दंड करने पर तो प्रिया जी के चरणार्थन में प्रणाम कर रहे हैं कि देह पद मुदारण पांत कभी प्रणाम करने पर भी मांग नहीं माने तीनों उपाय कर चारों उपाय कर लिए साम दाम भेद और प्रणति चारों उपाय करने पर भी यदि मांग नहीं अपनाया दूर हुआ तब निराश होकर के चले जाए उस समय कुंद लता जी मिल जाती है कौन जी और कौंदी जी कुंदता जी कह रही है वो लाल जी कैसे चुपचाप बैठे हो रही किशोर जी की कृपा कैसे मिले अरे कौंदी अब तू ही शरण है कोई उपाय कर ले किशोर जी का मान ही दूर नहीं हो रहा है सारे उपाय कर बैठा हूं शाम किया बोले हाँ दाम बोल किया बोले भेद बोले किया बोले प्रणाम बोले वो भी खूब कर चुका हूं खूब ना घिसी है परंतु तो मान दूर नहीं हो रहा है अब कोई उपाय करो श्री कुंद जी कह रही है मैं उपाय बताती हूं और उस समय श्री कुंद लता जी श्याम सुंदर को श्यामा सखी का बेश धाव करा करके अश्वि प्रिया जी से मिला देती है अश्वि प्रिया जी उस समय श्यामा सखी को देख करके अरे तैने कहीं श्याम सुंदर को देखा उस समय श्यामा सखी बड़ी ईमानदारी से कह रही हैं कि मैंने श्याम सुंदर को नहीं देखा कृष्ण बन करके कृष्ण का माधुर्य आस्वादन नहीं किया जा सकता है कृष्ण का माधुर्य आस्वादन करने के लिए कृष्ण से भिन्न होना पड़ेगा परंतु मैं मुझसे अभिन्न एक मेरी सखी है नुकुंज विद्या कहना चाह रही हो तुम ही है परंतु किशोर का नाम नहीं है कोई सखी नुकुंज विद्या उसके साथ में श्याम सुंदर चौपड़ पासे खेलते हैं हम एक काम करें हम दो दो के जोड़े बनाए और जोड़े बना करके श्याम सुंदर को ढूंढती हैं ऐसा कहकर के, के श्री ललताजी ने विशाखा जी का हाथ पकड़ा श्री रंगदेवी जी ने सुदेवी जी का हाथ पकड़ा श्री चित्रा जी ने तुंग विद्या जी का हाथ पकड़ा है श्री इंदुलेखा जी ने उस समय श्री तुंग विद्या जी उनका हाथ पकड़ा और ये सखी आठों जो सखी हैं वो आठों दिशाओं में गई और श्यामा सखी ने श्री किशोरी जी का जैसे ही हाथ पकड़ा वैसे किशोरी जी बाबरी हो जाए और उस समय जैसे श्याम सुंदर कह रहे हैं वैसे ये करती हुई चली जा रही हैं जोई जोई जो प्यारो करे सोई सोई मोई भावे भावे मोई सोई सोई जो जो करे प्यारे और आज श्याम श्रीहस्त के स्पर्श को प्राप्त करते ही श्री प्रिया वे एकदम विफल हो जाएं और शाम सुंदर पधरा करके श्री प्रिया को अपने पास में ले जाएं तो जो अति दृढ़ मान है उस अति दृढ़ मान को भी मनाने के लिए फिर सारे उपाय और उसमें श्री श्रीमद भागवत ने वो अति दृढ़ मान का वर्णन किया तो मान के चार प्रकार एक मान का प्रकार हुआ अति दृढ़ मान अब मान का दूसरा जो प्रकार है वो है दृढ़ मान दृढ़ मान वो जो के कुंज में ही उत्पन्न हो कुंज में ही जहां शांत हो जाए थोड़ा सा मनाने के बाद में थोड़ा सा उपाय करने के बाद में कुंज में ही जो शांत हो जाए कभी श्याम के द्वारा गोत्र स्खन हुआ प्रिया जी से कह रहे हैं कि हे प्रिय चंद्रा चंद्रा नने कहना चाह रहे हैं परंतु चंद्रा इतना मात्र कहे और इतने में प्रियाजी की चढ़ गई बोल मुझे चंद्रा कहकर के संबोधित कर रहे हो? मेरा नाम चंदा चंद्रावली नहीं है जान गई जान गई तुम्हारे हृदय में कोई बसी हुई है पदमा की वो सखी इसलिए जाओ उस पदमा सखी के पास में जाओ मेरा नाम भी भूल गए हो मेरा नाम भी तुमको नहीं आ रहा है और श्याम चंद्र कह रहे अरे कृपा करो कृपा करो पूरी बात तो सुन लो शांति के साथ में मैं कह रहा था पूरी बात नहीं सुन लो बीच में ही भड़क गई अरे मैं तो चंद्रा नन्ह कह रहा था परंतु तो तुमने चंदा सुना इतने में मान कर लिया ऐसा क्यों करे तो इसको हम कहेंगे तो वहां पर जो मान हुआ एक हुआ अति दृढ़ मान फिर दूसरा हुआ दृढ़ मान दृढ़ मान भी किसी तरह से मन जाएगा फिर एक मान जो है वो है मृदुमान मृदुमान कहीं कोई बात हुई उसको समझा दिया किसी तरह से कोई बहाना बनाया श्री शाम में, और बहाना बना करके उस मान को समझा दिया और मृदुमान हुआ है उसको श्री प्रिया कभी रोक दे और एक है सहज मान वो तो सहज मान का भी समाप्त नहीं होगा वो स्वभाव प्रिया जी सदा टेड़ी ही रहेंगी सदा नेति बचन कहते हुए ही सर्वदा विराजमान रहेंगी तो चार प्रकार के विराह और चार प्रकार के मान ये विराजमान और वे चार प्रकार के मान भी से अपराजमान है तो एक हुआ अति दृढ़ मान जहां पर श्याम सुंदर के द्वारा यथार्थ में अपराध किया गया है और प्रत्यक्ष प्रमाण उनके श्रीअंग में दिख रहे हैं अन्य नायिका से मिलन के चिन्ह दंतक्षत नखक्षत आदि उनके श्रीअंग में दिख रहे हैं और श्याम सुंदर के पास में कोई जवाब नहीं है ऐसी स्थिति में मान तो होगा ही वो हुआ अति कभी हुआ दृढ़ श्री प्रिया में मान आया श्याम सुंदर मना रहे हैं नहीं मान रही हैं, पर फिर मान ले वो हुआ दृढ़ मान कभी हुआ मृदमान मृदमान वो कि जहां बीच में ही श्री प्रिया अत्यंत जल्दबाजी में ही मान धारण करके बैठ जाए वो हुआ मृदमान जब समझा रहे हैं कि अरे भागवती भागवंती मैं तो कह रहा था परंतु तो तुम बीच में ही पर सुनते ही पूरी बात तो सुन लिया करो तब मान का उत्पन्न तो तो हुआ जल्दी से, से समाप्त हो गया और एक जो है वो तो स्वभाव बना ही रहेगा वो स्वभाव नहीं जाने वाला है वो तो हो प्रिया का स्वभाव ही है प्रेम की जहां अतिशयता है वहां भवर पड़ेगी ही पड़ेगी वो विरहमान तो मान भी चार प्रकार का और विरह भी इस प्रकार चार प्रकार का इन चारों प्रकार के विरह विरहमान इनको कहीं व्यवहार में पूरी तरह से प्रकट करने के लिए उस विरह को व्यवहार में प्रकट करके विरह के द्वारा प्रेम की वृद्धि हो उसके लिए गोष्ठ और निकुंज इन दोनों की मिली हुई लीला की भी अनिवार्यता है उसमें अत्यंत अत्यंत उत्कर्ष होगा गोष्ठ और निकुंज दोनों के अलग अलग स्थान अलग अलग जब पात्र आएंगे अलग अलग रस आएंगे तो उन रस के कारण वह भाव और भी ज्यादा वृद्धि को प्राप्त होगा अतः दूसरी जो उपासना पद्धति है वो दूसरी उपासना पद्धति स्वारस की उपासना पद्धति है मान वहां पर भी आएगा माने मंत्रोपासना में भी मान है मंत्रोपासना में प्राय मृदुमान और सहज मान ये दो मान है दृढ़मान और अति दृढ़ मान वहां पर नहीं है पंत क्योंकि दृढ़ मान तो इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर प्रतिपक्ष है ही नहीं केवल नुकुंज के, के भीतर ही है इसलिए श्री अन्य कोई युद्ध का वहां पर प्रवेश नहीं है श्रम तम गम भ्रम ये चारों चीज नहीं है श्रम का मतलब है गैया चलाने के लिए जाना अभिसार तम का तात्पर्य है दूर प्रवास श्रम तम कम का तात्पर्य है निकट प्रवास गैया चलाने के लिए जाना लौट करके आना और भ्रम का तात्पर्य है प्रतिपक्षा भाव को धारण करके चंद्रवली जी आदि प्रतिपक्षी यूथ भी वहां पर नहीं है केवल श्री राधा रानी के यूथ के साथ में ही वहां पर बिलास है श्री अः महावाणी जी का जो बिलास सुख है उसमें कहीं भी गोपाल शब्द का प्रयोग नहीं केवल दो जगह पूरी महावाणी जी में गोपाल शब्द का प्रयोग है और उसका अर्थ भी गोचारण नहीं है गोमान्य इंद्री श्री प्रिया जी की सारी इंद्रियों के पालक होकर के ब्राह्मान इस अर्थ तो में गोपाल शब्द का प्रयोग वहां गिरधारी शब्द का प्रयोग नहीं है वहां पर गोपाल शब्द का प्रयोग नहीं है वहां नंदलाल का प्रयोग नहीं है वहां पर यशोदानंदन पुष्हा कुमारी नंदिनी इन शब्दों का भी प्रयोग नहीं केवल लाली प्रियाजू रसिकनी बिहारिन जो एकदम रस के निकुंज के अत्यंत विलास के शब्द हैं उनका ही वहां पर प्रयोग है अन्य रस का भी वहां पर प्रवेश नहीं ब्रश्वान नंदिनी कहने से कहीं रस आ जाएगा नंदन कहने से रस आ जाएगा यशवानंद कहने से स आ जाएगा गिरधारी गोविंद कहने से वहां पर कहीं जो सक्ष रस है वो आ जाएगा तो श्रम तम गम धर्म ये चारों चीज जहां पर नहीं है तो वो जो नुकुंज की जो लीला है नुकुंज का जो अष्टयाम है उसमें रस का उतना विस्तार नहीं है रस का उतनी संभावनाएं नहीं है वैचित्र्य की संभावनाएं उतनी ज्यादा नहीं है और आस्वाद केवल कल्पना में भावना में ज्यादा है जो विरह है उस विरह की वैचित्र्य विरह का जो डाइवर्जन है वो कहीं जो विचित्रता है वेरिएशन हैं वो वेरिएशंस कहीं वहां पर भावना के कारण ज्यादा है यथार्थ की नाटकीय परिस्थितियों के कारण नहीं तो नाटकीय परिस्थितियों के कारण जहां ट्विस्ट आता है कथा में वस्तु में जो एक अपूर्व जो मोड़ आता है जो उत्कर्ष आता है वैसा उत्कर्ष जहां केवल एक ही रस है एक ही परकर है वहां पर विभिन्न भावनाओं के कारण कल्पना के कारण वो विभिन्न परिस्थितियों में परिवर्तन और क्रियाओं में जो कार्यावस्थाएं हैं उन कार्यवस्थाओं में कहीं अंतर आएगा उनमें भी उत्थान आएगा परंतु वैसा उत्थान नहीं आता है जैसा उत्थान रस में, जहाँ निकुंज और गोष्ठ ये दोनों मिली हुई लीलाएं हैं उनमें जैसा उत्थान आता है वैसा उत्थान नहीं आता है इसलिए श्रीमद महाप्रभु का आनृत्य ग्रहण करके गोष्ठ और निकुंज दोनों लीलाओं का स्मरण किया गया श्री श्री भट्ट जी ने निबर्क संप्रदाय में श्री श्री भट्टी जी उनकी जो उपासना पद्धति है आद्वानी उस आद्वानी में पांच सुख की जगह छह सुख है वहां पर ब्र का भी वर्णन है आद्वानी पांच सुख तो है जैसे सेवा सुख उत्साह सुख सहेज सुख सुरज सुख सहेज सुख और सिद्धांत सुख ये पांच सुख वहां पर भी है परंतु एक सुख और श्री श्री भट्टी जी ने कृपा करके जोड़ा और उसमें श्री ब्रिज सुख का भी वर्णन किया और ब्रिज सुख में फिर कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि के जो उल्लास हैं जन्म महोत्सव इत्यादि उनके उल्लास का भी और ब्रजरस का सक्ष का भी वहां पर वर्णन किया गया तो ये रस की दो बड़ी प्रसिद्ध बंदनीय पद्धति कौन छोटी कौन बड़ी ये नहीं सबके अपने अपने आस्वाद हैं तो उन आस्वाद में कहीं श्री नुकुंज मंदिर में मंत्रोपासनामयी उपासना पद्धति में ही भाव के कारण वैचित्री को धारण करते हुए वेरिएशंस को धारण करते हुए वहां अनेक अनेक जो उल्लास हैं, उन उल्लास को प्रकट करते हुए भी विराजमान हैं पंच श्री प्रियालाल निकुंज मंदिर में ही रहेंगे एक रस एक भाव एक पर उनमें ही सर्वदा विराजमान रहेंगे दूसरा एक जो स्वरूप है वो स्वरूप है स्वारस की उपासना पद्धति का जहाँ निकुंज भंग होने पर श्री प्रियालाल अपने अपने महलों में आकर के सोए और वहां पर दूसरे रस के परकर भी आकर के मिल रहे हैं उनके प्रेम का भी पोषण कर रहे हैं और उनके प्रेम का पोषण होकर के श्री श्याम सुंदर के हृदय में अंगी रस के रूप में श्री प्रिया जी के लाल जी के हृदय में अंगी रस के रूप में श्रृंगार रस ही है अन्य रस है अंग और अंगीरस है श्रृंगार तो यहां उसी का वर्णन किया जा रहा है और उस अंगी रस को बढ़ाने के लिए कभी कभी प्रतिपक्ष को भी प्रस्तुत किया गया अब प्रतिपक्ष बाधा दो प्रकार से हो सकती है किसी अन्य रस के परकर के द्वारा उत्पन्न की गई बाधा जैसे यहां पर श्री जटलाजी कुटला जी ये बाधा उत्पन्न करते हैं मिलन तो कोई अन्य प्रकार बाधा उत्पन्न करे ये एक अलग वस्तु हो गई कभी ऐसा होता है एक ही रस का कोई प्रतिपक्ष वह बाधा उत्पन्न करे वो भी यहां पर अपना आया गया इस स्वारस की उपासना में और उसमें स्वपक्ष तटस्थ पक्ष श्रत पक्ष और पृथ्पक्ष ये चारों पक्षों को ग्रहण करके इन चारों पक्षों के द्वारा भी रसमय बाधा उत्पन्न की गई राधा का पक्ष कहलाएगा स्वपक्ष चंद्रावली जी का पक्ष कहलाएगा प्रतिपक्ष विराजमान है श्री शामला जी, यमुना जी इनका पक्ष है श्रोत पक्ष श्री भद्रा जी उनका स्वरूप है बिल भाई हमें प्यारे से मतलब है हमें उसके अहल फैल से क्या मतलब हम तो सीधे करेंगे अब श्याम सुंदर नहीं बोल रहे हमको क्या मतलब हम तो ये हमसे बोल रहे हैं ऐसे प्रार्थना करते हुए जहां विराजमान हो तो उनको धारण करते हुए वे विराजमान तो ऐसे ये चार जो पक्ष है वो चार पक्ष के द्वारा या तो बाधा हो या शेष जो तीन रस हैं उन रसों के द्वारा ताश और बातल्य इन तीन रसों के द्वारा जहां बाधा उत्पन्न की जाए उस बाधा से युक्त और अन्य प्रतिपक्ष अन्य जो श्रृंगार रस में ही अन्य जो तीन पक्ष हैं स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष और श्रुत पक्ष इनके द्वारा जो बाधा उत्पन्न हो उस बाधा के साथ में भी प्रीति को निरंतर निरंतर बढ़ाया जाए ऐसी लीला का नाम है स्वारस की लीला तो आज के प्रवचन का जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष ये हुआ कि श्री प्रियालाल इनकी उपासना पद्धति दो प्रकार की है एक है मंत्रोपासनामयी उपासना पद्धति दूसरी है स्वारस की उपासना पद्धति मंत्रोपासनामयी में केवल एक भाव एक स्थान और एक ही परिकर विराजमान है उसका नाम है मंत्रोपासनाम उपासना पद्धति उस मंत्रोपासना उपासना पद्धति में भी कहीं वस्तु स्थिति में वैचित्र है और उस वस्तु स्थिति के वैचित्र के कारण श्री प्रियालाल उनमें भावना के कारण अनेक अनेक तरंगें उत्पन्न होती हैं और कभी मान भी आता है कभी भावना में प्रेम वैचित्र्य में विरह भी आता है तो प्रेम वैचित्र्य और मान इन दो तो के द्वारा दोनों जो रस है उस रस का अपूर्व विस्तार होता है इसके अलग दूसरी जो उपास्ता पद्धति है वो स्वारस है वहां स्वारस में अनेक रस अनेक प्रकार और अनेक स्थानों में मूल उनके विविध शेड आने पर जो मूल अंगीरस है उस अंगीरस का जैसे विस्तार होता है उस अंगीरस के विस्तार का वहां पर आस्वादन किया गया और वहां पर विभिन्न परिस्थितियों को की संभावना बहुत अधिक है हर क्षण में एक नया ट्विस्ट आता है हर क्षण में एक नया मोड़ आता है और उस नए मोड़ के द्वारा रस का अत्यंत अत्यंत उल्लास होता है और उसके द्वारा मूल रस और भी अधिक पुष्ट होता है तो अटक गए थे स्वभाव कुटलापी जटलाजी स्वभाव में कुटिल हैं पर कुटिलता तत्वतः तो श्री हाँ यहां पर एक कुटिलता के विषय में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है रेखांकन करने योग्य है कि ऊपर से विरोध है परंतु ब्रिजवासियों का किसी भी ब्रिजवासी का यहां तक कि साक्षात गोप का भी श्री कृष्ण के साथ में जो विरोध है वह विरोध यथार्थ में विरोध नहीं है उसके हृदय उसके भीतर भी साधन सुनने की बात है उसके भीतर भी श्री कृष्ण के कल्याण की भावना ही विराजमान है कि इन ब्रिजवासी मात्र के यद धर्मार्थ सुनम तनय करते इन ब्रजवासियों के प्रिय आत्म तने सब कुछ कृष्ण के लिए धर्म अर्थ काम कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई कोई है ही नहीं ब्रिजवासियों का निज के लिए तो कोई चीज है ही नहीं की फिर ये विरोध क्यों करते हैं जब सब कृष्ण के लिए हैं बोले कृष्ण के हित के लिए ही विरोध करते हैं कि हा ये ब्रिजेंद्र नंदन कितने गुणों से युक्त हैं परंतु हा कहीं ये किसी परिया से प्रीति करेंगे लीला में विचार कर रहे हैं कि किसी पर से प्रीति करेंगे तो हाय इस संसार में भी हमारे इष्ट कृष्ण की निंदा नहीं हो जाए और परलोक में भी जाने क्या होगा होगा इनका भी कोई परलोक श्री कृष्ण का कोई परलोक होगा क्या बंध ब्रजवासी लीला में विचार करते हैं कि इहलोक और परलोक इनमें कहीं इनका अनिष्ट ना हो जाए इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अपने इष्ट उनके कल्याण की रक्षा करने के लिए यदि हमें कहीं कृष्ण में गलती दिख रही है कृष्ण के आचरण में कोई अनुचितता लोक वेद से विरुद्धता कोई दिख रही है तो हम विरोध उत्पन्न करें और विरोध उत्पन्न करके कृष्ण को रोकें वहां पर भी कृष्ण सेवा कृष्ण कल्याण की भावना ही इन ब्रिजवासियों में बिराई तो ये एक बहुत गंभीर बात है इस बात को दिमाग में बैठाना बहुत कठिन बात है पंत मूल बात इस मूल बात को दिमाग में बैठाना चाहिए कि इनमें जो कहीं विलेनपना दिख रहा है प्रतिपक्षपना दिख रहा है कहीं वैम्परपना दिख रहा है तो वो प्रतिपक्षता यदि कहीं दिख रही है वो प्रिस्प... क्षता तत्वता कृष्ण के हित के लिए है कृष्ण के अनिष्ट के लिए नहीं इसलिए ब्रिजवासियों का जो मूल मूलभूत जो स्वरूप है उनका जो प्रकृति स्वरूप है वो प्रकृत स्वरूप तो श्री कृष्ण के लिए ही सब कुछ समर्पित करना है केवल रस की वृद्धि मात्र के लिए ये ब्रिजवासी लीला में विरोध वाय मानता उत्पन्न करते हैं तत्वता इनमें वाद्य मानता है ही नहीं फिर से एक वाक्य को दो में कृष्ण के प्रति वार है ही नहीं वे जो विरोध करते हैं वह विरोध कृष्ण के कल्याण कामना के लिए सेवा कामना के लिए ही उनका विरोध है परंतु रास्ता उत्कर्ष करने के लिए व्यवहार में लीला शक्ति ब्रिजवासियों के द्वारा प्रतिपक्ष के द्वारा पति गोपों के द्वारा सास ससुर इत्यादि के द्वारा कहीं विरोध उत्पन्न करा देती है इससे रस का अत्यंत, अत्यंत अत्यंत विस्तार होता है रस की अत्यंत अत्यंत वृद्धि होती है यह अत्यंत गूढ़ रहस्य है बोलो श्री लाली लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय